संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व देवर्षि नारद और नर नारायण की बातचीत तथा तो सौति के द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन जनमेजा ने कहा ब्राह्मण जैसे दही से मक्खन मलय से चंदन वेदों से आरण्य तथा तो औषधियों से अमृत निकाला गया है उसी प्रकार आपने यह नारायण की कथा रूप अमृत को प्रकट किया है वे भगवान नारायण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 संपूर्ण विश्व के स्वामी त्रिहरी की कथा सब पापों का नाश करने वाली है उसे आरंभ से ही सुनकर मैं सर्वथा पवित्र हो गया हूँ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जो महाभारत में विजय प्राप्त की यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि त्रिलोकीनाथ विष्णु की सहायता मिलने पर तो मैं संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं समझता मेरे सभी पूर्वज धन्य थे जिनका हित और कल्याण करने के लिए जनार्दन तैयार रहते थे। सारा संसार जिनकी पूजा करता जिन तो विभूषित उन भगवान का साक्षात दर्शन अनायास ही पा लिया था उनसे भी बढ़कर धन्यवाद के पात्र देवर्षि नारद जी है मैं उनको साधारण तेजस्वी नहीं मानता क्योंकि उन्होंने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 महात्मा नर नारायण ने क्या कहा था ये बात यह सब बातें बताने की कृपा कीजिए मैं जी ने कहा राजन मैं पहले अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार करता हूं जिनकी कृपा से मुझे यह नारायण की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्वेत भी में श्रीहरि का दर्शन करके जब नारद जी लौटे तो बड़े वेग से मरु पर्वत पर आ पहुंचे भगवान ने जो आज्ञा दी थी उसे उन्होंने हृदय से स्वीकार किया था मेरु उसे चलकर वे गंध पर्वत के पास पहुँचे और वहां आकाश से वज्रिकाश्रम में उतरे फिर निकट जाकर उन्होंने पुरातन ऋषि नर नारायण का दर्शन किया जो महान व्रत का पालन करते हुए तपस्या में संलग्न थे उस समय वे सब लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य से भी अधिक तेजस्वी दिखाई पड़ते थे उनके वृक्षस्थल में श्री वस्त्र का चिन्ह सुशोभित हो रहा था दोनों अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे उनके हाथ में हंस का और चरणों में चक्र का चिन्ह गंभीर स्वर सुंदर मुख चौड़े ललाट बाकी भौहे सुंदर और मनोहर नाशिका से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी तथा उनके मस्तक छत्र के समान सुशोभित होते थे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 तब भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा देवर्ष क्या तुमने श्वेत द्वीप में जाकर हम दोनों के मूल स्वरूप सनातन परमात्मा का दर्शन किया है नारद जी ने कहा भगवान मैंने विश्व रूपधारी उन अविनाशी परमेश्वर का दर्शन कर लिया देवता और ऋषियों के साथ संपूर्ण लोग उन्हीं के भीतर विराजमान है आप दोनों सनातन पुरुषों को देख तो मैं इस समय भी श्वेत द्वीपवासी भगवान की ही झांकी कर रहा हूँ वहा हमने श्रीहरी में जो जो लक्षण देखे थे आप आप दोनों दोनों में भी उन्हीं से, आप दोनों भी उन्हीं उन्हीं लक्षणों लक्षणों से संपन्न है यही नहीं आप दोनों को मैंने वहाँ श्रीहरी के पास उपस्थित देखा था और उन्हीं के भेजने से मैं फिर यहाँ आया हूँ इस संसार में आप दोनों के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो तेज यश और श्री में उनके समान हो उन्होंने मुझे धर्म का उपदेश दिया और भविष्य में होने वाले अपने अवतार कार्यों का भी वर्णन किया है श्वेत द्वीप में जो पांच इंद्रियों से रहित श्वेत वर्ण वाले पुरुष हैं वे सब के सब ज्ञानी और भक्त हैं तथा सदा भगवान की पूजा में लगे रहते हैं भगवान की भी उनके साथ सदा प्रसन्न भगवान भी सदा उनके साथ प्रसन्न रहते हैं उनको अपने भक्त और ब्राह्मण बहुत प्रिय है वे विश्व का पालन करने वाले सर्वव्यापक और भक्त है वे हेतु आज्ञा विधि और तत्व रूप तथा महा यशस्वी है उन दयालु परमात्मा ने तीनों लोकों में शांति का विस्तार किया है जिनकी बुद्धि अनन्न्य भाव से एकमात्र उन्हीं में लगी हुई है उन भक्तों द्वारा अर्पण की हुई प्रत्येक क्रिया को देव भगवान स्वयं करते हैं कर है। नारायण ने कहा नारदे भगवान का दर्शन किया है अतः तुम धन्य हो वास्तव में भगवान ने तुम पर बड़ी कृपा की ये प्रभु अभ्यक्त प्रकृति के भी मूल कारण है किसी के लिए भी उनका दर्शन मिलना नितान्त कठिन है देवर से हम सच कह रहे हैं भगवान को इस जगत में भक्त से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है इसीलिए उन्होंने तुम्हारे सामने अपना स्वरूप प्रकट किया है एक हजार सूर्यों के एकत्र होने पर जितनी कांति हो सकती है उतनी ही उस स्थान की भी कांति है जहां साक्षात भगवान विराज रहे हैं विप्रवर विश्वविधाता ब्रह्मा जी के भी पति उन परमेश्वर से ही क्षमा की उत्पत्ति हुई है जिससे पृथ्वी का संयोग होता है संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाले हैं। उन्हें से रस हुआ है, जो जल वाल सूर्यदेव इस जगत में प्रकाशित हो रहे हैं उन्ही पुरुषोत्तम से स्पर्श की उत्पत्ति हुई है जिससे संयुक्त होकर वायु संपूर्ण जगत में प्रवाहित होती रहती है वे ही लोकेश्वर शब्द के भी उत्पत्ति के हेतु है जैसे आकाश का नित्य संयोग है और जिसके ही कारण वह निरावृत्त है। है। संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाले मन मन की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है। उस मन से हुई उस संयुक्त होकर ही चंद्रमा प्रकाश गुण धारण करता है वे भगवान विद्या शक्ति के साथ अपने सत्य धाम में विराजमान है तपोधन श्वेत में तुम्हें हम लोगों ने भी देखा था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 और नारायण के मंत्रों का विधिवत जप करते हुए दिव्य वर्षों तक उन्हीं के आश्रम पर रहे। वहां प्रतिदिन भगवान भगवान का ध्यान और और पूजन यही उनकी जीवन थी। इस प्रकार भगवान की कथा सुनते प्रतिदिन उनका दर्शन करते हुए बद्रिकाश्रम में एक हजार वर्ष पूरा होने पर नारद जी हिमालय पर्वत पर स्थित अपने आश्रम में चले गए और वे विख्यात तपस्वी नर नारायण पुनः उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए तुम प्रारंभ से ही यह कथा सुनकर पवित्र हो हो, गए जो मनुष्य अविनाशी भगवान नारायण के साथ मन या के द्वारा देश भाव रखता है उसका न इस लोक में ठिकाना है न परलोक में उसके पितर सदा नरक में डूबे रहते हैं भगवान विष्णु सबके आत्मा है भला उनसे कौन द्वेष करेगा राजन मेरे गुरु गंधवती नंदन व्यास जी ने इस श्रेष्ठ महात्मा का वर्णन किया था उन्हीं के मुंह से मैंने इसको सुना है मुख्य यह महान उपाख्यान सुनकर राजा जनमेजा ने अपने यज्ञ को पूर्ण करने का कार्य आरम्भ किया तुमने नविसारण निवासी ऋषियों के सामने जिसके विषय में प्रश्न किया था वह नारायणी उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया परम ऋषि नारायण संपूर्ण मनुष्यों और वैदिक धर्म और विनय का पालन करने वाले श्रम और दम की निधि नियम नियम में परायण देवताओं का हित साधन करने वाले अतुर विनाशक तब के भंडार महान यश के भाजन मधु कैटअप का वध करने वाले धर्मज्ञों को सदगति एवं अभय प्रदान करने वाले तथा यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले हैं ऐसे भगवान की तुम शरण लो जो संपूर्ण जगत के साक्षी अजन्मा अंतर्यामी सूर्य के समान तेजस्वी ईश्वर और सबकी गति हैं उन परमेश्वर को तुम सब लोग एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करो वे जगत के आदि कारण मोक्ष के आश्रय सूक्ष्म स्वरूप सबके शरण देने वाले